प्रेम जाना कोई तुमसे कह कह दो क्या तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे तुम गए सुबह तुमने सूरज को उगते देखा पक्षियों को गीत गाते देखा सुबह की ताजी हवा में तुम भी गुनगुनाए तुम भी मगन हुए मस्त हुए फिर तुम घर आए और किसी ने पूछा कि कहो कैसा था सूर्योदय क्या कहोगे और जो भी तुम कहोगे क्या तुम सोचते हो कि तुम कह पाओगे जो तुमने जाना था उस सुबह की घड़ी में उस प्यारी घड़ी में जो हुआ था वो जो मधुर रस बहा था वो जो किरणें तुम्हारे चारों तरफ नाच गई थी वो जो परमात्मा किसी बड़े अपूर्व रूप से तुम्हारे चारों तरफ खड़ा हो गया था कह पाओगे उसे और तुम्हारा बेटा तुमसे पूछने लगे कि चलो मैं तो गया नहीं था आप मेरी कापी पर बना के बता दें सूर्योदय कैसा था तो बना सकोगे सूर्य बना दोगे गोल गोला बना दोगे किरणें बना दोगे पहाड़ियां बना दोगे झील बना दोगे मगर क्या तुम सोचते हो इस कागज पर बनी तस्वीर का कुछ भी संबंध है उससे जो तुमने देखा था कुछ भी संबंध नहीं यह मुर्दा तस्वीर है वो जीवंत था वो विराट था ये छोटे से पन्ने पे समा गया और ये उसका बहुत क्षुद्र अंश है वो इससे करोड़ करोड़ गुना था उसके विस्तार को कैसे कागज पर लाओगे छोड़ो कागज का आप तुम्हारे पास बेहतर साधन है तुम्हें कैमरा लेके जा सकते हो तस्वीर उतार लेते हो लेकिन तस्वीर भी कहां तस्वीर हो पाती तस्वीर में भी कहां बात बनती तो जिसके पास भीतर का अनुभव है उसको अहंकार तो पैदा होती नहीं उसको तो हर बार हार हाथ लगती हर बार गीत गाता है और हर बार पाता है कि जो गाना था पीछे छूट गया शब्द के तीर तो चले गए जो शब्दों के तीर को रखना था चढ़ाना था वो पीछे पड़ा रह गया हर बार चेष्टा करता है संदेश भेजता है संदेश चला जाता है लेकिन मूल छूट जाता है। हर बार ऐसा होता तो जो अनुभव किया है उसे शब्द से अहंकार नहीं बढ़ता लेकिन जिसने अनुभव नहीं किया है उसे शब्द बोल बोलकर बड़ा अहंकार बढ़ता है तो हथ थक बड़े अहंकारी थे फिर तर्क में सच झूठ भी ना देखते थे तर्क में सच झूठ होता भी नहीं जब विजय ही लक्ष्य हो तो क्या सच क्या झूठ विजय जब लक्ष्य हो और झूठ से विजय मिलती हो तो झूठ ही सच मालूम होता ख्याल रखना कहते तो वो थे कि मैं सत्य का खोजी हूं लेकिन मूलतः विजय के खोजी थे तुम भी जब किसी से विवाद करते हो तो सत्य की खोज में करते हो कि सिर्फ एक आकांक्षा जीत लेने की दुनिया में दो तरह के लोग हैं एक वे जो सत्य को अपने पीछे चलाना चाहते और एक वे जो सत्य के पीछे चलना चाहते जो सत्य के पीछे चलना चाहता है उसकी विजय की कोई आकांक्षा नहीं होती वो तो सत्य से हारने को तत्पर है जो सत्य को अपने पीछे चलाना चाहता है उसकी विजय की आकांक्षा होती है। वो सत्य को भी अपने अनुकूल चाहता है वो सत्य को भी काट पीट देता है वो सत्य को भी ऐसा रंग देता है कि जिससे विजय हो सके विवादी सत्य का खोजी नहीं होता लेकिन हद तक को यही भ्रांति थी कि वो सत्य का खोजी विवादी विजय का खोजी होता है इसे ख्याल रखना और तुम अपने भीतर खूब गौर कर लेना कि तुम विजय की खोज में लगे हो कि सत्य की खोज में क्योंकि दोनों यात्रा पथ बिल्कुल अलग है विजय की जो यात्रा है वो राजनीति है और सत्य की जो यात्रा है वो धर्म है और विजय की यात्रा में दूसरे की छाती पर चढ़ने की आयोजना है और सत्य की यात्रा में सत्य के चरणों में सिर झुका देने की सत्य के सामने समर्पित हो जाने की जब तुम विवाद करते हो तो क्या तुम यह कहते हो कि यह विवाद मैं सत्य की खोज के लिए कर रहा हूं कहते सभी विवादी यही है लेकिन असली खोज यह होती कि मैं सही तुम गलत और कभी कभी तुमने यह भी पाया होगा कि कल तुम किसी से विवाद किए थे और तुमने जो बात कही थी कि सही है आज किसी और से विवाद करते तुम उसी बात को गलत भी कह दिए क्योंकि आज इसी से जीतने में सुगमता होती थी तर्क में सच झूठ नहीं होता तर्क तो वकील है वकील के पास सच झूठ नहीं होता वकील तो कहता है तुम जैसे भी हो जिताऊंगा तुम जैसे हो उसी के पक्ष में सत्य को लाके खड़ा करूंगा सत्य को बदल देंगे तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं कानून से कांट छाट करेंगे सत्य को ऐसा ढंग देंगे कि वो भी तुम्हारा गवाह बन जाए इसलिए वकील एक तरह का झूठ का व्यवसाय करता है वकालत एक तरह की वैश्या गिरी है वैश्या अपने शरीर को दूसरे के उपयोग के लिए दे देती है वकील अपने मन को दूसरे के उपयोग के लिए दे देता है यह वैश्या से भी पतित कृत्य है वकील का कोई सत्य नहीं होता यूनान में सोफिस्ट हुए सुक्रांत उनके खिलाफ लड़ा सोफिस्ट ऐसे लोग थे कि वो कहते थे सच और झूठ होते ही नहीं वो कहते थे जिसको तर्क की कला आती वो जिस चीज को चाहे सच कर ले जिस चीज को चाहे झूठ कर ले सोफिस्ट कहते थे सत्य और झूठ जैसी कोई चीज नहीं होती तर्क की कुशलता सत्य बन जाती और तर्क की अकुशलता झूठ बन जाती और वो लोगों को यही सिखाते थे और उन्होंने बड़ी बड़ी पाठशालाएं खोल रखी थी जिनमें लोगों को शिक्षण दिया जाता था सच को झूठ करने का झूठ को सच करने का और वो बड़े कुशल तार्किक थे ऐसे कुशल तार्किक सारी दुनिया में हुए उनकी कोई निष्ठा नहीं होती उनका कोई समर्पण नहीं होता उनकी कोई आस्था नहीं होती वो तो केवल तर्क का खेल खेलना जानते तर्क उनका व्यवसाय होता है जैसे तुमने व्यावसायिक खिलाड़ी देखे ना कोई फुटबॉल का व्यवसायिक खिलाड़ी है कि क्रिकेट का व्यावसायिक खिलाड़ी उसे कोई मतलब नहीं जो पैसा दे दे वो उसके साथ हो जाता है ऐसे सोफिस्ट थे जो पैसा दे दे उसके साथ हो जाता है वकील एक तरह का सोफिस्ट है ये जो आदमी था हद तक एक तरह का सोफिस्ट रहा होगा उसे विजय की आकांक्षा थी एन केन प्रकार कैसे भी हो विजय होनी चाहिए ईमानदारी से हो बेईमानी से हो अच्छे रास्ते से हो बुरे रास्ते से हो उसे साधन की शुद्धि का कोई ख्याल ना था साध्य उसका एक था कि विजय मिलनी चाहिए और तुम यही जीवन में भी पाओगे जिन लोगों के जीवन में विजय की ही आकांक्षा सब कुछ है वो सभी तरह से विजय पाने की कोशिश करते धोखा धड़ी से हो जालसाजी से हो पाखंड से हो विजय मिलनी चाहिए विजय पर ही सारा ध्यान होता है इसलिए विजय का आकांक्षी कभी धार्मिक नहीं हो सकता अगर अधर्म से विजय मिलती होगी तो वो क्या करेगा जब विजय की ही आकांक्षा है तो फिर अधर्म से मिले तो अधर्म से ही अधर्म का ही साधन बना लेंगे धार्मिक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य विजय नहीं होता विजय लक्ष्य हुई कि फिर जीवन धार्मिक नहीं रह जाता एक दिन वह तीर्थकों को चुनौती दे आया तीर्थक उन दिनों के जैन जैनों का ये नाम है बौद्ध शास्त्रों में तीर्थंकर को मानने वाले तीर्थक वो एक दिन तीर्थकों को चुनौती दे आया और कह आया अमुक अमुक स्थान पर मिलो अमुक अमुक समय पर वहीं शास्त्रार्थ होगा और तुम्हारी हार निश्चित है और फिर समय के पूर्व भी जाकर लोगों से बोला देखो तैर्थिक भाग गए यही उनकी हार है समय दिया स्थान बताया और समय के पहले वहां पहुंच के लोगों से कह दिया कि देखो बाघ खड़े हुए वो लोग ये उनकी हार है भगवान को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने हद को बुलाकर कहा क्या भिक्षु तू सचमुच ऐसा करता है ये तो हद हो गई ये तो झूठ की हद हो गई ये कोई जीतना जीतना हुआ पहले तो विवाद व्यर्थ पहले तो विजय की आकांक्षा व्यर्थ और फिर ऐसे उपाय कि उनको एक समय दिया उसके पहले पहुंच गया अभी वो आए ही नहीं थे कि तूने बता दिया लोगों को खबर कर दी कि वो बाघ खड़े हुए हैं ये भी कोई विजय हुई हथक सक्ष आए लेकिन झूठ बोलने में अति कुशल होते हुए भी भगवान के समक्ष झूठ न बोल सके सदुगुरु का ये बहुत से उपयोगों में एक उपयोग है कि तुम उसके सामने झूठ न बोल सकोगे सदुगुरु का बहुत उपयोग है साधक के जीवन में उनमें एक महत्वपूर्ण उपयोग यह भी है तुम और सब जगह तो झूठ बोल सकोगे और जगह झूठ बोलने में अड़चन ना आएगी याद ही ना पड़ेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो जहां जिस बात से सुगमता मिलेगी वही चला लोगे लेकिन कहीं एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां तुम झूठ ना बोल सको वहीं तुम्हें अपने से साक्षात करने का मौका मिलेगा कोई तो चरण ऐसे होने चाहिए जहां जाके तुम्हें सच होना पड़े जहां तुम चाहो भी तो भी झूठ ना हो पाओ कोई तो आंखें ऐसी होनी चाहिए जिनमें तुम झांको और अपनी सच्चाई को झलकता हुआ पाओ सदगुरु दर्पण है उसके सामने जब शिष्य खड़ा होता है तो झूठ नहीं बोल पाता जिसके सामने तुम झूठ न बोल पाओ वही तुम्हारा गुरु है यह गुरु की परिभाषा समझो अगर तुम उसके सामने झूठ बोल पाओ तो वो तुम्हारा गुरु नहीं है इसे ख्याल में लेना यह तुम्हारे काम की बात है अगर तुम जिसके सामने झूठ बोलने में सफल हो अभी तो समझना कि तुमने उसे गुरु भाव से स्वीकार नहीं किया तुमने उसे गुरु नहीं माना गुरु का अर्थ यह होता है जिससे अब तुम कुछ भी ना छिपाओगे जैसा है वैसा प्रकट कर दोगे जिसके सामने तुम नग्न होने में समर्थ होओगे, तुम सारे वस्त्र छोड़ निर्वस्त्र हो सकोगे तुम कह सकोगे कि मैं ऐसा बुरा भला जैसा ये एक जगह तो ऐसी है जहां मैं छिपावट ना करूंगा जहां मैं मुखौटे ना लगाऊंगा जहां मैं और चेहरे ना बनाऊंगा जहां मैं जैसा हूं वैसा ही हथ थक सक्षाए लेकिन झूठ बोलने में अति कुशल होते हुए भी भगवान के समक्ष झूठ ना बोल सके बोले हां बनते भगवान ने कहा विजय मूल्यवान नहीं है हथ थक फिर सत्य को छोड़कर जो विजय मिले वह तो हार से भी बदतर है सत्य ही एकमात्र मूल्य है और जहां सत्य है वहीं असली विजय है सत्य के साथ हार जाना भी विजय और सौभाग्य है और झूठ के साथ जीत जाना भी दुर्भाग्य है। भिक्षु ऐसा करके तू श्रवण नहीं होगा क्योंकि जिसने सभी महत्वाकांक्षाओं को समित कर दिया है उसे ही मैं श्रवण कहता हूं यह श्रवण की अनूठी परिभाषा की उन्होंने कि जिसने समस्त महत्वाकांक्षाओं को समित कर दिया है उसे ही मैं श्रवण कहता हूं समझना है मैंने कहा सदगुरु वही जिसके सामने तुम्हें सच होना ही पड़े जिसके सामने तुम्हारे जीवन भर के पाखंड और जीवन भर के झूठ और जीवन भर की कुशलताएं कम से कम एक पल के लिए सही तुमसे गिर जाए एक पल के लिए सही बिजली की तरह जो तुम्हारे जीवन में कौंध जाए और जो तुम्हें दिखा दे तुम कहां हो कैसे हो यह एक बात शिष्य के परीक्षा के लिए उसके अंतर परीक्षा के लिए कि वो जिसके सामने इस तरह नग्न हो सके वही सदगुरु उसका उसने उसी को गुरु भाव से स्वीकार किया है किसी के चरणों में सिर रखने से कुछ भी नहीं होता और इधर इस देश में तो चरणों में सिर रखने की आदत इतनी पड़ गई है कि औपचारिक रूप से रोक रख देते हैं, लेकिन सिर चरणों में रखने का यह मौलिक अर्थ है कि यहां अब मैं जैसा हूं वैसा ही प्रकट करूंगा अब जरा भी लगाव छिपाव नहीं अब जरा भी तोड़ मरोड़ नहीं अब जरा भी तर्क का सहारा ना लूंगा झूठ का सहारा ना लूंगा ये तो गुरु तुमने चुना किसी को इसकी तुम्हें खबर मिलेगी इस भाव से और सच में ही तुमने कोई सदगुरु पा लिया या नहीं यह इस बात से पता चलेगा कि तुम जब नग्न अपने सारे झूठों को भी स्वीकार कर लो तब भी निंदा ना हो तो समझो कि तुमने सदगुरु पाया क्योंकि तुमने चुन लिया गुरु इससे ही थोड़ी सदगुरु मिल जाता है तुम तो गलत गुरु भी चुन सकते हो तुम तो किसी पाखंडी को भी गुरु चुन सकते हो किसी अज्ञानी को भी गुरु चुन सकते हो तुम्हारे पास कसौटी क्या है तुम कैसे कसोगे कि तुमने जिसे पा लिया है वो सदगुरु है कैसे मापोगे कैसे आंकोगे क्या उपाय यह उपाय कि तुम जब अपनी सारी नग्नता को भी उसके सामने रख दो तब भी उसके मन में तुम्हारे प्रति कोई निंदा का भाव ना हो सिर्फ करुणा हो वो तुम्हें समझे समझाए लेकिन निंदा का कोई स्वर ना हो जहां निंदा का स्वर है वहां समझ लेना कि जिस आदमी के सामने तुम झुके हो वो तुमसे बेहतर नहीं है यह बात बहुत काम की है तुम्हारे सौ महात्माओं में निन्यानबे महात्मा निंदा से भरे हुए लोग हैं निंदा तभी तक रहती है भीतर जब तक तुम भी उन्हीं चीजों से उलझे हो जिनमें लोग उलझे हैं मेरे पास कोई आता वो कहता है कि मैं संन्यास तो ले लिया लेकिन बड़ी अड़चन है मुझे शराब पीने की आदत थी ये आदमी अगर तुम्हारे महात्माओं के पास जाए तो सौ में से निन्यानबे एकदम आग बबूला हो उठेंगे कि शराब पाप है नरक में सड़ोगे नरक के कड़ाहों में चुड़ाए जाओगे शराब शराब तो बहुत दूर की बात चाय नहीं पीने देगा तुम्हारा महात्मा चाय पीली कि पाप हो गया महापाप हो गया निंदा का पहाड़ तुम पर टूट पड़ेगा इसी निंदा के पहाड़ के कारण तुम गुरु के सामने भी सच्चे नहीं हो पाते ख्याल ले लेना दोनों बातें मिलेंगी तभी कुछ हो सकता है तुम सच्चे कैसे हो पाओगे जिसके सामने जरा सी बात और निंदा का पहाड़ टूट पड़ता हो तो तुम सच्चे कैसे हो पाओगे तुम कह कैसे पाओगे कि तुमने क्या भूले कि क्या चूके कि सदगुरु समझेगा वो तुम्हारी दशा समझेगा क्योंकि कभी वो भी तुम्हारी दशा में रह चुका है और जानता है कि इसके पार हुआ जा सकता है और पार होने का कोई उपाय निंदा नहीं और पार होने का कोई उपाय आदमी को भयभीत करना नहीं पाप और नरक की घबराहट पैदा करने से कोई मुक्त नहीं होता दिया आदमी और शराब पीने लगे अब नरक के डर से पीने लगे कि और मरे कि अब नर्क भी जाना पड़ेगा वैसी चिंताएं बहुत थी उनके कारण शराब पीता था गुरु ने एक चिंता और जोड़ दी कि हम नरक जाना पड़ेगा ऐसे ही चिंताएं कम न थी चिंता और बढ़ गई बेचैनी और बढ़ गई सदगुरु स्वीकार करेगा कि तुम जैसे हो ऐसे ही हो सकते थे अब तक इसमें कुछ बड़े परेशान होने की बात नहीं है इसका यह मतलब नहीं कि वो यह कहता है कि तुम सदा ऐसे ही रहो वो मार्ग खोजता है लेकिन मार्ग में कोई निंदा नहीं मार्ग में तुम्हारे अतीत का कोई तिरस्कार नहीं है सिर्फ तुम्हारे भविष्य का द्वार है। फर्क समझना सदगुरु के पास तुम्हारे अतीत की कोई निंदा नहीं है हां तुम्हारे भविष्य का जरूर वह द्वार खोलता है वह कहता है कि देखो ये हो सकता है यह स्वर्ण शिखर तुम्हारे जीवन में उठ सकते हैं मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि सदगुरु के पास नर्क की धारणा ही नहीं होती सिर्फ तुम जिस स्वर्ग से चूक रहे हो उसकी तरफ इशारा होता है नर्क की धारणा ही नहीं होती नर्क की धारणा असदगुरु का लक्षण है दुष्ट आदमी का लक्षण है हिंसा जिसके भीतर पड़ी है अभी वो एकदम तुम पर टूट पड़ता है और टूट पड़ने के कारण बड़े मनोवैज्ञानिक हैं वह खुद भी अभी डरता है कि यह काम उसके भीतर भी पड़े अगर वो इन बातों को स्वीकार करे तो बड़ी अड़चन खड़ी हो जाएगी समझो कि तुमने कहा कि मैं शराब पीता हूं अगर वो कहे कोई हर्जा नहीं तो इसमें खतरा है अभी शराब पीने की वासना उसमें भी पड़ी है अगर वो कहे इसमें कोई हर्जा नहीं तुम सही ये कहे कि इसमें कोई हर्जा नहीं तो खुद भी तो सुन रहा है कि इसमें कोई हर्जा नहीं खतरा है अगर ये बात बार बार कहनी पड़े कि इसमें कोई हर्जा नहीं तो खुद के भीतर जो वासना पड़ी है शराब पीने की वो फिर कहेगी तो फिर तुम क्यों नहीं पीते फिर हर्जा नहीं तो फिर क्यों बैठे हो क्यों व्यर्था में गंवा रहे तुमने जाके कहा कि मुझे किसी की स्त्री से प्रेम हो गया मैं क्या करूं क्या हो वो टूट पड़ेगा एकदम वो तुम पर नहीं टूट रहा है वो अपनी रक्षा कर रहा है ख्याल रखना तुम मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिकों से पूछो कि वो क्या कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस में वह आत्मरक्षा कर रहा है वो तुम पर टूट पड़ा एकदम कि यह बिल्कुल पाप है महापाप है नरक में जाओगे ये वो तुमसे इसलिए कह रहा है कि पास पड़ोस की स्त्रियों में उसे भी रस और यही समझा बुझा कि वह अपने को रोक रहा है कि नरक जाना पड़ेगा महापाप हो जाएगा भूल के ये मत करना भूल के ऐसी बात में मत पड़ना जब वो तुम पर टूटता है तो वो खबर दे रहा है कि वह डरा है अपने भीतर वो तुम्हें कैसे स्वीकृति दे तुम्हें स्वीकृति देने में तो स्वयं को भी स्वीकृति मिल जाएगी इसलिए वो स्वीकार नहीं कर सकता और भय पैदा करता है भय के कारण तुम उसके सामने नग्न नहीं हो पाते इसलिए न तो गुरु गुरु है ना शिष्य शिष्य है दोनों के बीच एक औपचारिक संबंधित होता ऊपर ऊपर का सांसारिक आध्यात्मिक संबंध वहां पैदा होता है जहां तुम जानते हो गुरु समझेगा गुरु न समझेगा तो कौन समझेगा जहां वो स्वीकार करेगा जहां तुम जैसे हो वैसा ही अंगीकार करेगा तुम्हारे अतीत के प्रति कोई निंदा का भाव नहीं होगा तुम्हें उसके सामने नीचा नहीं देखना पड़ेगा और साथ ही साथ वो तुम्हारे भविष्य का द्वार जरूर खोलेगा वो कहेगा ये हो सकता है जब मेरे पास कोई आता है कि शराब में पीता हूं मैं कहता हूं तू शराब की फिक्र मत कर ध्यान कर वो कहता है लेकिन शराब पीने वाला ध्यान कर सकता है मैं उससे कहता हूं अगर शराब पीने वाला ध्यान ना कर सके तब तो फिर शराब पीने वाला शराब से कभी मुक्त ना हो सकेगा मैं उससे कहता हूं तू तो ऐसी बात पूछना है जैसे कि कोई मरीज डॉक्टर से पूछे कि क्या बीमार दवाई ले सकता है बीमार दवाई ना लेगा तो कौन दवाई लेगा और जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो और तुम कहो कि मुझे टीबी हो गई वो एकदम तुम्हारी गर्दन पर सवार हो जाए और कहेगी नरक में सड़ोगे तो तुम बेहरान हो कि तो बड़ी मुश्किल हो गई एक तो टीबी और अब नरक में सड़ना पड़ेगा औषधि की तो बात ही ना करे वो चिकित्सक औषधि की बात करता है वो कहता है ये औषधि कोई फिक्र ना करो इस औषधि से ठीक हो जाएगी शराबी को मैं कहता हूं ध्यान करो क्योंकि मैं कहता हूं ध्यान में और भी ऊंची शराब के पीने का सौभाग्य मिलता है अंगूरों की शराब पी है अब जरा आत्मा की शराब पियो और जब तुम्हें बेहतर शराब मिलने लगेगी तो कौन ठर्रा पीता है जब तुम्हें भीतर की शराब मिलने लगेगी तो कौन बाहर की शराब पीता है जब तुम्हें परमात्मा की शराब मिलने लगेगी तो फिर कौन छुद्र बातों में उलझता है वे अपने से छूट जाती बुद्ध ने उसकी निंदा नहीं की लेकिन उसके लिए द्वार खोला बुद्ध ने कहा विजय मूल्यवान नहीं है फिर सत्य को छोड़कर जो विजय मिले भी वह हार से भी बत्थर है हद तक उसका सार क्या प्रयोजन क्या सत्य ही एकमात्र मूल्य है और जहां सत्य है वहीं असली विजय है अगर तू जीतना ही चाहता है तो सत्य के साथ ही जीत है सत्य में विजयते सत्य जीतता है हम थोड़ी जीतते हैं बुद्ध ने कहा हम सत्य के साथ हो जाते हैं तो हम भी जीत जाते असत्य हारता है असत्य के साथ हो जाते हैं हम भी हार जाते हैं और असत्य से जो जीत मिलती है वो सिर्फ धोखा है वो क्षण भर का धोखा है वो ज्यादा देर ना टिकेगा वो बबूले की तरह टूट जाएगा सत्य के साथ हार जाना भी विजय और सौभाग्य धन्य भागी हैं वे जो सत्य की यात्रा में हार जाएं और अभागे हैं वे जो असत्य की यात्रा में जीत जाए भिक्षु ऐसा करके तू तू श्रमण नहीं होगा उससे कहा कि देख तू संस्त हुआ तूने श्रमण होने की आकांक्षा की है तू साधु हुआ ऐसे तो तू श्रमण न हो सकेगा क्योंकि जिसने सभी महत्वाकांक्षाओं को समित कर लिया वही श्रमण है और यह तो बड़ी विक्षिप्त महत्वाकांक्षा है विजय की महत्वाकांक्षा और ऐसे झूठे उपाय कर रहा है तभी उन्होंने ये सूत्र कहे न मुंडकेन समनो अब्बतो अलिकम बणम इच्छा लाभ समापन्नो समनो किम भोचा समेती पापानी अणु थूलानी सबसो समितत्ता ही पापानम समनोति पबुजती जो वृतरहित और मिथ्याभासी है वह मुंडित मातृआ होने से श्रमण नहीं होता इच्छा लाभ से भरा हुआ पुरुष क्या श्रमण होगा जो छोटे बड़े पापों का सर्वथा समन करने वाला है वह पापों के समन के कारण ही श्रमण कहलाता जरा ख्याल करना व्यक्तिगत रूप से उससे कुछ भी नहीं कह रहे निर्वैयक्तिक सत्य कह रहे ऐसा नहीं कहा कि तू पापी है ऐसा नहीं कहा कि तू सन्यासी नहीं है भेद समझना उससे तो कुछ कहा ही नहीं सीधा सीधा सिर्फ एक सार्वलौकिक सत्य की उद्घोषणा की उसको तो जैसे प्रसंग में ही ना लिया जैसे वह तो केवल एक निमित्त था उस निमित्त एक धार्मिक उद्घोषणा की जो वृत रहित और मिथ्या है वह मुंडित मात्र होने से श्रमण नहीं होता उससे नहीं कहा कि तू श्रमण नहीं है वह तो निंदा हो जाती उससे नहीं कहा कुछ भी कि तू पापी है कि तू साधु नहीं है कि तू असाधु है उससे तो कुछ बात ही नहीं कही सदगुरु सार्वभौम सत्य बोलते हैं व्यक्तियों से भी बोलते हैं तो भी व्यक्तियों को सीधा संबोधित नहीं करते क्योंकि व्यक्ति को सीधा संबोधित करने में व्यक्ति को झिझक होगी संकोच होगा गिलानी होगी फिर वो झूठ बोलने लगेगा फिर वो गुरु के सामने भी सीधा सीधा प्रकट ना हो सकेगा कोई तो शरण चाहिए जहां सब हम अपने मन का भार उतार के रख सके और जहां हमें एक भरोसा हो कि निंदा न मिलेगी अपमान न मिलेगा जो वृत रहित और मिथ्याभाषी है वह मुंडित मात्र होने से संयस नहीं होता और इच्छा लाभ से भरा हुआ पुरुष तो कैसे सन्यासी होगा इच्छा लाभ प्रतिस्पर्धा विजय की आकांक्षा महत्वाकांक्षा एम्बिशन जो छोटे बड़े पापों का सर्वथा समन करने वाला है कहा छोटे बड़े पापों का क्योंकि पाप वस्तुतः ना छोटे होते ना बड़े पाप तो बस पाप है ऐसा थोड़ी कि तुमने दो लाख की चोरी की तो बड़ी चोरी की और दो पैसे चुराए तो छोटी चोरी की चोरी तो चोरी है दो पैसे की उतनी ही है जितनी दो लाख की है क्योंकि चोरी का कोई संबंध तुमने कितना चुराया उससे नहीं तुमने चुराया बस इससे अब इस भिक्षु हथ तक ने कोई बड़ा पाप नहीं किया था किसी की हत्या नहीं की किसी की पत्नी नहीं ले भागा कहीं जुआ नहीं खेला कोई शराब नहीं पी ली थी चरासा झूठ और वो भी इस आकांक्षा में कि बुद्ध का वचन विपरीत संप्रदायों के मुकाबले विजी घोषित हो कोई बड़ा पाप नहीं किया था लेकिन छोटा ही सही मगर छोटा कहीं पाप होता प तो पाप ही है झूठ तो झूठ ही है छोटा झूठ बड़ा झूठ सब बराबर होते उनकी मात्राओं में कभी कोई भेद नहीं होता छोटी चोरी बड़ी चोरी सब बराबर होती